हरि ओम ओम तत्सत तत्सत योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए शवासन में लेट जाइए दोनों पैर एक दूसरे से दूर कम से कम 12 इंच दोनों बाहें शरीर के बगल में हथेलियां ऊपर की ओर खुले रहेंगी अपने शरीर कपड़े कंबल आदि को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के मध्य में आपको शरीर हिलाना ना पड़े आखें बंद योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ होने जा रहा है इस अभ्यास क्रम में आँखों को खोलना नहीं आपको केवल सुनना है और मेरे निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करते जाना है पूर्ण सजगता के साथ योग निद्रा के अभ्यास में आप सुनने तथा चेतना के स्तर पर कार्यरत रहेंगे आप स्वयं से कहिए मानसिक रूप में कहिए, मन में कहिए मैं सोऊंगा नहीं मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं मैं सोऊंगा नहीं पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लें पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लें, लंबी और गहरी श्वास लीजिए और जैसे ही श्वास बाहर आती है अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए शरीर के किसी भी अंग में तनाव नहीं कड़ापन नहीं पूरा शरीर शिथिल है जमीन पर लेता हुआ है योग निद्रा का अभ्यास आप कर रहे हैं सोना नहीं है योग निद्रा का अभ्यास प्रत्याहार की एक क्रिया है पूरे शरीर का ख्याल अब दूर से आते आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए आवाजों के प्रति सजग बनिए। एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर अपनी सजगता को लगाइए केवल आवाज को सुनते जाइए दूर की आवाज जानने का प्रयास मत कीजिए कि वह कौन सा आवाज था केवल आवाजों को सुनिए हर प्रकार के आवाज हर प्रकार की आवाज अब अपना ध्यान कमरे में लाइए बंद आँखों से अपने कमरे की दीवारों छत और जमीन को देखिए अपने शरीर को जमीन पर लेता हुआ देखिए शरीर स्थिर है पूरे शरीर को देखिए पूरी चेतना के साथ देखिए आपका शरीर जमीन पर लेता हुआ है अब हम लोग योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं मन में ही आप कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं मुझे सोना नहीं है इस प्रकार के विचार को मन में ला करके पूरे आत्मविश्वास और सजगता के साथ अपने संकल्प को जो आप हर योग निद्रा में करते हैं इस बार तीन बार मन में दोहराइये अब अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों और केंद्रों में घुमाना है मेरे निर्देश के अनुरूप अपनी सजगता को निर्देशों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाइए अगर हम कहें दाहिने हाथ का अंगूठा तो अपनी चेतना को दाहिने हाथ के अंगूठे पर केंद्रित कीजिए मन में दाहिने हाथ के अंगूठे की कल्पना कीजिए उसके रूप को देखिए और दाहिने हाथ के अंगूठे को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न भागों में हम अपनी चेतना को द्रुत गति से घुमाएंगे सजग बने रहिए सोना नहीं और अपनी सजगता को खोना नहीं अपनी सजगता को शरीर के दाहिने हिस्से में लाइए दाएं हाथ का अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी चौथी हाथ हथेली कलाई केहुनी कंधा पुथ्ठा कमर नितम्ब दाईजांग घुटना पिंडली टखना, एड़ी तलवा दाया पंजा अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी चौथी पूरा दाया भाग पूरा दाया भाग पूरा दाया भाग पूरे दाहिने हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में लाइए बाएं हाथ का अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी चौथी हथेली कलाई केहनी कंधा बगल कमर नितंब, बाई जांग खुटना पिंडली टखना एड़ी तलवा बाएं पैर का पंजा अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी चौथी पूरा बायां हिस्सा पूरा बायां हिस्सा अपनी सजगता को पीठ पर लाइए दायां नितंब बायां नितंब दाया पुठ्ठा बाया पुठ्ठा दाया कंधा बाया कंधा गर्दन रीढ़ की हड्डी पूरी पीठ गर्दन सिर का पिछला हिस्सा पूरा सिर पूरा सिर पूरा सिर, सिर सामने सिर के ऊपर का भाग ब्रह्मरंध्र कहते हैं मस्तक दाई भाव बाई भाव भ्रू मध्य दाई आंक आंक दायाकान बायाकान दाया गाल बाया गल दाहिना दाहिनाशिका छिद्र बाया नाशिका छिद्र नासिकाग्र ऊपर का होठ नीचे का होठ गला, दाएं छाती, बाएं छाती छाती के बीच का भाग ना पेट पेट का निचला भाग पूरा दायां पैर पूरा दायां पैर पूरा बायां पैर पूरा बायां पैर दोनों पैर एक साथ पूरा दाया हाथ पूरा बाया हाथ दोनों हाथ एक साथ पूरी पीठ सामने का भाग सिर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर एक साथ शरीर में एक सी ही चेतना बनाए रखिए शरीर के प्रति सजग रहिए पूरे शरीर के साथ जमीन का भी ध्यान रखिए आपका शरीर जमीन पर लेता हुआ है भूमि और शरीर के बीच में स्पर्श के जो केंद्र है उनके प्रति सजग बन जाइए शरीर के उन सभी भागों को देखने की कोशिश कीजिए मानसिक रूप से जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं उठे तथा जमीन गेहूनी और जमीन हाथ के पीछे का हिस्सा और जमीन नितंब और जमीन जांग और जमीन पिंडलिया और जमीन एड़ी और जमीन शरीर के जमीन से छूने वाले सभी अंगों को ध्यान से देखिए हर भाग के स्पर्श की अनुभूति कीजिए सोना नहीं है सोना नहीं है अब आपको अपने शरीर में भारीपन की भावना को जागृत करना है कल्पना कीजिए अनुभव कीजिए कि आपका शरीर भारी होते जा रहा है आपका शरीर शरीर के अंग भारी होते जा रहे हैं पूरा दायां पैर भारी हो रहा है पूरा बायां पैर भारी हो रहा है दाया हाथ, बाया हाथ धड़ सिर भारीपन की भावना को गहरी कीजिए शरीर के प्रत्येक भाग में भारीपन की भावना के प्रति सचेत रहिए। पूरा शरीर भारी हो रहा है भारीपन के कारण मानो के शरीर जमीन में धसते जा रहा है भारीपन के अनुभव को अपने शरीर में जागृत कीजिए अब हल्के पन की भावना कीजिए हल्के पन का अनुभव कीजिए शरीर का प्रत्येक भाग हल्का और भार रहित हो रहा है दाया पैर बाया पैर दोनों पैर एक साथ दाया हाथ, बाया हाथ दोनों हाथ एक साथ पूरी पीठ सामने का भाग सिर पूरा शरीर पूरे शरीर में हल्के पन का अनुभव करते जाइए आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि वह जमीन के ऊपर उठ रहा है पूरे शरीर में हल्के पन के अनुभव को जागृत कीजिए अब अपने मन को बंद आंखों के सामने जो काला पर्दा दिखाई दे रहा है वहां ले जाइए यही चिदाकाश है कल्पना कीजिए कि आपके सामने अनंत आकाश है जहां तक आपकी दृष्टि जाती है बंद आंखों के सामने वहां पर काला आकाश का विस्तार ही दिखलाई देता है इस चिदाकाश में अपने मन को एकाग्र कीजिए जो कुछ भी इसमें दिखलाई देता है वह आपके मन की ही स्थिति है इस चिदाकाश को देखते जाइए साक्षी भाव से देखते जाइए चिदाकाश को देखते हुए मन में कल्पना कीजिए कि आप किसी बगीचे में घूम रहे हैं प्रातःकाल किसी बगीचे में घूम रहे हैं उस बगीचे में केवल आप हैं यह बगीचा सुंदर और शांत है बगीचे में ओस वाली घास पर चलिए पक्षियों के चाहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए जो नए दिन की अगवानी में बोल रहे हैं बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं गुलाबी रंग के फूल लाल रंग के फूल सफेद रंग के फूल पीले रंग के फूल फूलों के पंखुड़ियों पर ओस की बूंद एक तालाब तालाब में मछलियां तैर रही हैं, बड़े बड़े पेड़ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे आप चलते जा रहे हैं थोड़ी दूर चलने पर देखते हैं कि पेड़ों के बीच में एक साफ जगह है जहां पर एक सुंदर मंदिर है उस मंदिर के द्वार पर जाइए मंदिर के अंदर धुंधला प्रकाश है मंदिर की जमीन पर बैठ जाइए मंदिर की जमीन पर बैठ करके अपने आंखों को बंद कर लीजिए उस स्वस्थ शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव कीजिए शांति का अनुभव मंदिर में आप बैठे हैं अब फिर से अपनी चेतना को बंद आंखों के सामने ललाट पर स्थित चिदाकाश में ले आइए। चिदाकाश के प्रति सजग हो जाइए, चिदाकाश को शांत भाव से देखते जाइए। यदि कोई दृश्य रंग या रूप दिखलाई देता है तो सजगता पूर्वक उसे देखिए यदि विचार आते हैं तो उन्हें फिर साक्षी भाव से देखिए अब अपने संकल्प को याद कीजिए वही संकल्प जो योग निद्रा के प्रारंभ में आपने किया था तीन बार मन में दोहराइये पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ योग निद्रा के समय किया गया संकल्प जीवन में हमेशा फलीभूत होता है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बन जाइए स्वाभाविक सहज स्वास्थ्य के प्रति सजग बनिए। शारीरिक विश्राम की अवस्था के प्रति भी सजग बने रहिए अपनी चेतना को अब बहिर्मुखी बनाइए बाहर की आवाजों को सुनिए बाहर के वातावरण का ख्याल कीजिए अपने मन को अपनी चेतना को पूरी तरह से बाहरी आवाजों की ओर लगाइए अब धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए पैरों को हिलाइए हाथों को हिलाइए सिर को हिलाइए जल्दी बाजी नहीं धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए गहरे श्वास अंदर लीजिए और पूरे शरीर को तानिए। उसके पश्चात आंखों को बंद रखते हुए चुपचाप उठकर के बैठ जाइए और जब तक चेतना पूर्ण रूप से बहिर्मुखी नहीं होती है आंखों को बंद ही रखिए जब आप पूरी तरह से जान लें कि आप जाग चुके हैं तब धीरे से आंखों को खोल लीजिए हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत